नमस्कार मैं हूं बसोराज बबलेश्वर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुंवरिज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकाती कार्यक्रम में आशा करूँगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान गुजरात सिलवासा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वीरेंद्र सिन्हा वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं उनसे बात करने वाले हैं आप स्कूल एजुकेशनिस्ट रहे हैं और बच्चों को पढ़ाने में आपकी रुचि बनी रही है और आप रिटायर लाइफ जी रहे हैं लेकिन साथ में आप ब्रह्मा कुमारी संस्था से भी जुड़े हुए हैं तो आइए आप सभी की तरफ से वीरेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते। कैसे हैं आप बस बिल्कुल ठीक हूँ जी जी जी मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमें मैं यूनियन टेरिटोरी ऑफ दादरा नगर रह जी नरोली गाँव से हूँ बेसिकली मैं प्राइमरी टीचर हूं प्रमोशन लेके कर मैं हेडमास्टर बना नहीं, नहीं। और जैसा कि जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल से कि आफ्टर सिक्सटी ईयर सबको रिटायर होना पड़ता है <laughs> तो मैं भी रिटायर हो चुका हूं दो साल हो गए और अभी धर्मों को साथ लेते हुए मैं और मेरा परिवार रिटायर लाइफ जी रहे हैं। <laughs> चलिए बहुत बढ़िया तो मैं चाहूँगा कि जो आपका एजुकेशन वाला फील्ड रहा वो आपकी पोस्टिंग अलग अलग जगह रही या एक ही जगह आपने काम किया तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए नहीं पोस्टिंग हमारी अलग अलग जगह पे रही हूँ सबसे पहली पोस्टिंग इतनी डेंजर थी अच्छा हाँ कि वहाँ जाना मुश्किल था मैं मेरे गांव से जहाँ मेरी पोस्टिंग हुई थी प्राइमरी स्कूल उमरमा था जी, जी जी तो मेरे गांव से करीब पैंतालीस किलोमीटर दूर था पैंतालीस किलोमीटर ये ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है बिल्कुल। लेकिन वहाँ पैतालीस किलोमीटर उतरने के बाद बस से ट्रांसपोर्ट से उतरने के बाद सवा घंटा पैदल चलना पड़ता था बिल्कुल सवा घंटा पैदल चलना वो भी कोई कठिनाई चीज नहीं थी हम्म हम्म आज से मैं पैंतालीस साल पहले की बात कर रहा हूँ आप सोचिए उस टाइम पे कौन सी सुविधा मिलती <laughs> होगी हाँ तो वहाँ से फिर मुझे मेरी स्कूल में जाने के लिए उम्र माथा स्कूल में जाने के लिए फोर्टी फाइव मिनट्स हिल हिल स्टेशन पे चढ़ना पड़ता था और वो भी रास्ता कितना दो तीन फीट का रास्ता और रास्ते में छोटे छोटे कंकर छोटे छोटे पत्थर उस रास्ते से मुझे मेरे स्कूल में जाना पड़ता था जी जी और यदि हमारा पैर फिसल गया तो हम सीधे नीचे चले जाते खाई में इतना डेंजर प्लेस में सबसे पहला मुझे पोस्टिंग मिला था फिर भी उस टाइम हमें नौकरी की जरूरत थी बिल्कुल हमें नौकरी की जरूरत हाँ, थी, हाँ, थी। <laughs> चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो कितनी भी परेशानी क्यों हो लेकिन जरूरत मुझे है इसलिए मुझे वहां जाना था बिल्कुल बिल्कुल रात को तो वहां शेर भी निकलते थे हाँ, हाँ, उस टाइम पे आप सर्दी के मौसम में यदि वो डूंगर चढ़ेंगे ना तो ये पूरा कपड़ा आपका पसीने से भीग जाएगा इतना हिल एरिया था वो जगह मैं तो वहाँ गया हूँ तब मुझे अकेलों को वहाँ जॉब था मिला था मेरी मिसिस ऐसे ही थी तो वो भी मेरे साथ वहाँ पे आई थी आप सोचिए कि कितनी कठिन जगह पे हम दोनों वहाँ गए थे और वहाँ रहे थे 40 साल पहले <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया बहुत ही खुशी हुई आपकी बातें सुनकर एक्सपीरियंस सुनकर उसके बाद फिर कैसे अलग अलग जगह पर कहाँ कहाँ हाँ फिर तो मैंने वहाँ हम दोनों फिर तो मेरी मिसेस को भी वाइफ को भी जॉब मिल गया तो उसी जगह पे हम उससे फिर क्या हुआ एक दूसरा नीचे स्कूल था वहाँ के टीचर एक्सपायर हो गए तो वहाँ मुझे रख दिया अच्छा फिर मेरी मिसिस को भी वहाँ रखा तो हमने सात साल वहाँ जंगल में वहाँ नौकरी की हम्म हम्म प्राइमरी स्कूल करचौन करके है वहाँ पे हमने जॉब किया वहाँ हमारे दो बच्चे भी हुए कोई सुविधा नहीं थी ना तो हमारे पास गाड़ी था ना तो स्कूटर था गाड़ी का तो सवाल ही नहीं है दो पहिए वाला स्कूटर भी नहीं था दिन में तीन बस आती थी कुछ छोटी सी ज़रूरत होगी तो सिलवास तक चालीस किलोमीटर दूर जाना पड़ता था बहुत कठिनाइयाँ थी उस टाइम लेकिन फिर भी हम छः सात साल बहुत एन्जॉय से रहे वहां <laughs> बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया फिर ट्रांसफर होता गया नज़दीक आए वतन में भी हमें लाभ मिला बहुत बढ़िया बहुत चलिए आगे बढ़ते हैं और वीरेंद्र जी से बातें हो रही हैं और निश्चित तौर पे उनका जो स्कूली एजुकेशन वाला फील्ड रहा है शुरुआत में बड़ी मुश्किलें रही धीरे धीरे फिर समय के साथ साथ चीज़ें बदलती जाती हैं वैसे उन्होंने अपने आप को भी बदला और चीज़ें बदलती गईं निश्चित तौर पे आज उनको जो है किसी भी बात की कोई कमी नहीं है और एक अच्छा एक्सपीरियंस जो है लाइफ का उनके पास है तो वो एक्सपीरियंस हमेशा जो है अनुभवी व्यक्ति हमेशा जो है संतुष्ट रहता है <laughs> <से भाँचे। laughs> अनुभव की कमी जो है हमें कहीं ना कहीं जो है आ, अनुभवी बनाने के लिए प्रया सब चीज़ें आती हैं बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग इन चीज़ों से गुजरते हैं उस समय हमें याद नहीं रहता लेकिन जब वो अनुभव हो जाता है तो हमें लगता है कि अरे <laughs> तो सब चीज़ें जो हैं आ, सब जगह हमें जो है सीखने को मिलता है और सीखते रहना ही इंसान की जीवन निया जो है आगे बढ़ता रहता है। सही बात जब सीखना बंद हो जाएगा या अनुभव बंद हो जाएगा आपका तो फिर लाइफ में आनंद ख़त्म हो जाएगा सही बात है <laughs> तो आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस बीच और वीरेंद्र जी मैं चाहूँगा कि कोई गीत संगीत आप क्योंकि स्कूल में रहे हैं तो बच्चों को सिखाना भी पड़ता होगा सुनना भी पड़ता होगा और सब चीज़ें तो एक्टिविटीज़ आपकी चलती है तो मैं चाहूँगा कि कोई एक गीत आपका पसंदीदा हो तो उसकी एक लाइन बताइए अच्छा देखिए जहाँ तक मैं एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ था और रहूंगा शिक्षक कभी मुक्ता नहीं है बिल्कुल बिल्कुल आजीवित शिक्षक ही है <laughs> तो मुझे क्या है थोड़ा लिखने का ज़्यादा वो ऊपर वाले ने कुछ बख्शिश दे होगी मुझे बिल्कुल बिल्कुल तो मैं कभी कभी प्रेयर बना लेता हूँ अरे वाह, बहुत हाँ और ये प्रेयर का यूज में अपनी स्कूल में भी करता था बिल्कुल बिल्कुल उसी प्रेयर को मैं आपको सुना रहा हूं प्रभु तारु हूँ ध्यान धरु छु बेव कर जोड़ी प्रभु तारु हूँ ध्यान धरु छु बेव जोड़ी खबर न थी क्या छूपो सोधू कर्ण घरी खबर नथि क्या छूपो सो धुकर गरी प्रभु तारु हूँ ध्यान धरु कर जोड़ी और आगे भी सुनाऊं कि की इतना काफी रहेगा <laughs> काफी है काफी है। अच्छा इसका भाव क्या है वो थोड़ा सा बताए वो हम हमारे भगवान से ऐसा बता रहे हैं कि दो हाथ जोड़ के मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ हाँ, हाँ जोड़ कर जोड़ी कर यानी हाथ हाथ जोड़कर हाथ जोड़ के मैं आपसे ध्यान धर रहा हूं। मुझे पता नहीं आप कहाँ छुपे हुए हो खबर न थी क्या छुपो छे वो मैं गुजराती में कहते हैं वो काला वाला काला वाला करता हो आपको कि आप कहाँ छुपे हैं आप मुझे दर्शन दो हाँ ऐसा भाव है इसमें <laughs> चलिए बहुत बढ़िया बहुत सुंदर आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और आज छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं एक बात ही प्यारा सा भजन आप सुनाए हैं रीडियो वन वन जीरो सेवन पॉइंट एट, एट एफ सुनते रहो मुस्कराते रहो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 भूल हो ना इतनी शक्ति हमें दे न दाता मन का विश्वास कमजोर हो ना हम चलेने रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल इतनी शक्ति हमें दे दाता मन का विश्वास कमजोर हो आत्मा रे में है रोशनी दे को न दे खुद को तो ही दुश्मनी से हम सजा पाए अपने ये की मौत भी हो तो सहले खुशी से कल तो खुशगा फिर से हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर बोना इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर का ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आज के इस बातें मुलाकात एक कार्यक्रम में, का में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और हमारे बीच गुजरात से विशेष शिक्षक पहुँचे हैं वीरेंद्र जी उनसे बातें हो रही बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उन्होंने तो अपना स्कूली जीवन का एजुकेशन फील्ड शेयरिंग किया है और अब मैं चाहूँगा कि कुछ टूरिज़म के बारे में ज़रूर बताइए क्योंकि बच्चे हैं तो पिकनिक वगैरह कराते ही हैं देखिये वैसे हमारा जो दादरा नगर अवली है वो पूरा टूरिज्म एरिया है, है। अच्छा। गवर्नमेंट ने इतना डेवलपमेंट किया है वहाँ पे अच्छा कि कई स्टेट के लोग वहाँ पर घूमने के लिए आते घूमने के लिए आते हैं वहाँ रहने के भी इतनी फैसिलिटीज़ है अच्छा। तो आराम से वहाँ रह के वो सब इन्जॉय कर सकते हैं दूसरी एक बात है कि हमारे यहाँ एक डैम बना है मधुबन डैम वो मधुबन डैम का पानी भी वहाँ मधुबन डैम हाँ मधुबन डैम अच्छा हाँ वहाँ स्टोरेज है तो मैं जहाँ पहले जॉब करता था दूधनी बताया ना आप उसी एरिया में सब पानी इकट्ठा हुआ है अच्छा तो वहाँ बोटिंग की भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधा बनाई है रिसोर्ट भी बहुत से डेवलप की अच्छा और हिली एरिया और फॉरेस्ट एरिया इसकी वजह से हम वहाँ जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं इंडिया में कोई नई जगह पे और अच्छी जगह पर कुदरत के सानिध्य में हम है। आए हैं <laughs> तो हम बच्चों को वहाँ ले जाते थे एक वन डे पिकनिक हा। खाना पीना सब वहाँ रखते थे सुबह निकलते थे ट्रांसपोर्ट से वापस शाम को छः सात बजे स्कूल पे आके बच्चों को घर पे भेज देते <laughs> बाकी तो धार्मिक स्थल ज़्यादातर हम धार्मिक स्थल स्थल का यूज करते हैं पिकनिक में शिडी साईं बाबा है इस तरफ जूनागढ़ है पोरबंदर है पावागढ़ है कभी कभी बच्चों को आबू भी दूसरे स्कूल वाले लाते हैं और दूसरे ऐतिहासिक जो स्थल है जैसे दांडी यात्रा की बात कर रहा हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेचू ऑफ यूनिटी ऐसे ऐतिहासिक स्थल में भी हम बच्चों को घुमा घूमने के, के लिए लेके ले जाते हैं तो सबसे ज्यादा आप जब घुमाने लेके जाते हैं बच्चों को तो कौन सी एक जगह जो आपको अच्छा लगा हो <laughs> तो वैसे सभी अच्छा होगा हाँ लेकिन कुछ यादें जो है जुड़ी गई उससे अगर एजुकेशन की दृष्टि से देखा जाए मुंबई में एक साइंस सेंटर है हाँ मुंबई में साइंस सेंटर साइंस सेंटर बहुत डेवलप किया है वहाँ पर हुँ, हुँ. हमारे पास प्राइमरी लेवल की बात करूँ तो एक से लेके आठ स्टैंडर्ड के बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं हुँ, हुँ. तो फिफ्थ सिक्स सेवन और एट हुँ. वो बच्चों के लिए वो साइंस सेंटर में इतना इतना ज़्यादा साइंस में वहाँ डेवलप किया है बच्चों को साइंस में ज्यादा जानकारी वहाँ मिल सकती है तो मैं जब ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था नहीं, नहीं। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से बच्चों को वहाँ ले जाने के लिए लाने के लिए वहां खाने के लिए गवर्नमेंट पैसा भी देती है नहीं, नहीं। तो उसका लाभ हमने लिया क्यों ना बच्चों को हम बेनिफिट दें बिल्कुल बिल्कुल गवर्नमेंट जब हमारे लिए इतना प्रोविजन कर रही है तो हम बच्चों को उसका बेनिफिट क्यों ना दें तो मैं सिक्स सेवन एट के बच्चों को वहाँ लेके गया और जो हमारे सिलेबस में था वो सब हमारे गाइड टीचर भी साइंस और मैथ्स के गाइड टीचर भी साथ में थे सब ने एक एक करके सब बच्चों को समझा कि फिर हम वापस लेके आए जी जी चलिए वीरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत अच्छी <laughs> बात थी आपने बताया और मैं चाहूंगा जाते जाते आप ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भी जुड़े हैं वहाँ का कुछ अनुभव साझा कीजिए हमें जैसा कि हमारी पहले बात हुई तो ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय संस्था जो हमारे नरो, नरोली में है जी। अभी तो इतना सुंदर भवन बना है अरे वाह सच में मैंने आपको बताया कि हम जब वहाँ जाते हैं बाबा के सामने बैठते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है बिल्कुल सुकून मिलता है कि हम कोई अच्छी जगह पे आए हैं अच्छी जगह तो बहुत सी है लेकिन अपने जीवन को बनाने वाली एक अच्छी जगह बिल्कुल बिल्कुल, घूमने के लिए तो अच्छी जगह बहुत मिलेगी लेकिन खुद को जब बनाना है उसके लिए बहुत अच्छा भवन बनाया है हमारी ममता दीदी के प्रयासों से मैं छः साल से ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय संस्था से जुड़ा हूं हमारे गांव में ब्रह्मा कुमारी संस्था से हमारे बच्चों को बहुत लाभ मिले हैं मैं जब ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ जुड़ा छः साल पहले ब्रह्मा कुमारी संस्था के जो ब्रह्म कुमार है वो हमारे पास आए कि भाई हमारी संस्था बच्चों को मेडिटेशन और योग शिक्षा भी सिखाती है तो हम वो चीज़ अपने बच्चों को देना चाहते हैं अगर आप परमिशन देते हैं तो हम रेडी है बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल कुछ सोचे बिना मैंने सोचा कि यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है हमारे बच्चे शिक्षा तो लेते हैं शिक्षा के साथ यदि मेडिटेशन और योगा जुड़ जाए तो बच्चों को सोने पर सुहागा मिल बिल्कर, जाएगा बिल्कुल क्योंकि शिक्षा के साथ योगा और मेडिटेशन जरूरी है नहीं, नहीं। ये दो चीजें अगर जुड़ गई तो शिक्षा में तो वो डेवलप होंगे लेकिन उसका जीवन भी बदल जाएगा बिल्कुल जीवन में भी परिवर्तन आ जाएगा बिल्कुल इसकी वजह से मैंने हफ्ते में एक दिन सैटरडे को एक घंटा मेरे रिस्क पे मैंने मेरे अधिकारों अधिकारी को भी नहीं बताया नही था मैंने सोचा है ये मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ ये धार्मिक कार्य है बच्चों के जीवन में उपयोगी आए ऐसा कार्य है तो मैंने दूसरे हफ्ते से हर सैटरडे को एक घंटा ब्रह्मा कुमारी संस्था को दे दिया बच्चों के लिए बहुत बढ़िया छ साल चलाया जब तक मैं रिटायर हुआ तब तक हमने चलाया फिर तो इतना अटैचमेंट हो गया इतने अटैचमेंट हुआ <laughs> संस्था का जब प्रोग्राम होता था तब हम जाते थे हमारे स्कूल में वो प्रोग्राम करते थे बहुत अच्छा माहौल बनाया था बिल्कुल बिल्कुल चलिए वीरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपने ब्रह्मा कुमारी से कैसे कनेक्ट होना हुआ वो आपने बताया और अपना अनुभव शेयर किया और बहुत ही अच्छा लगा कि ब्रह्म कुमारी इसके माध्यम से स्कूल और कॉलेजेस में अच्छे प्रोग्राम्स हो रहे हैं जहाँ विद्यार्थी भी इसका लाभ ले रहे हैं और उसी अंतर्गत आपने भी इसको समझा और अभी अपने जीवन को इसी मार्ग पे चला रहे हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको धन्यवाद अपना अनुभव साझा करने के लिए और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज मैं एक बात बताना भूल गया आपको जी जी जी मैंने हम दोनों ने 38 इयर्स सर्विस किया गवर्नमेंट जॉब बराबर बहुत ही लगन से किया हुँ. और आपको मालूम है पहले के शिक्षक बहुत ही प्रामाणिक थे जिस व्यवसाय में हम गए उसी को अच्छी तरह से निभाते थे नो साइड बिजनेस एक ही जगह पे फोकस बिल्कुल शिक्षा 40 साल इतना काम किया स्कूल में बच्चों के साथ तो उसका फल मुझे जरूर मिला ईमानदारी से काम किया स्कूल को डेवलप किया बच्चों को डेवलप किया समाज को भी डेवलप किया और जो अभिभावक है हमारे बच्चों के पेरेंट्स जी उनको भी डेवलप किया बहुत बढ़िया क्योंकि हमारी सोच जब उनके पास जाएगी तो बच्चे पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे सही बात है बच्चों को अच्छा करने में दो व्यक्ति का बहुत बड़ा हाँ, रोल होता है पहले है माँ बाप दूसरे है टीचर और टीचर की जिम्मेदारी आप जानते हैं कि बच्चा स्कूल में आ जाने के बाद वो गुरु का होता है बिल्कुल बिल्कुल गुरु की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने पास अच्छी तरह से रहे, संस्कार ले, डिसिप्लिन सीखें और अच्छी शिक्षा सीखें और अपना जीवन बना सकें तो हम दोनों ने ऐसा काम किया आप बिलीव नहीं करेंगे 2007 में मुझे राष्ट्रपति एवार्ड मिला आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी से मैंने दिल्ली जाके विज्ञान भवन में बेस्ट टीचर का एवॉर्ड प्राप्त किया बहुत बढ़िया <laughs> और वो भी डिपार्टमेंट ने मुझे बुलाया देखो मुझे गर्व इससे भी ज्यादा यह है कि डिपार्टमेंट ने दिपार्मेंट मुझे बुलाया कि हाँ। आप इतना अच्छा काम कर रहे हो आपकी डिटेल मुझे दीजिए हाँ। ऐसा नहीं कि मैंने फॉर्म लिया और मैंने भरा है ऐसा ऐसा वाह वाह वाह वाह लिख के ऐसा नहीं आया डिपार्टमेंट ने मुझे बेस्ट टीचर के लिए चुना वो मेरे सबसे बड़ी गर्व की बात है सही बात चलिए बहुत बढ़िया हाँ मैं एक, एक दूसरी बात बताना भूल गया ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ जुड़ने के बाद एक बच्चों के लिए एक प्रोग्राम रखा था मेरे स्कूल में तो एक दीदी आई थी बाहर से उन्होंने एक गीत सुनाया प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का नाम लीजिए अपने अंतरात्मा को शांति से भर दीजिए ये गीत मुझे इतना पसंद आया <laughs> तो जो बच्चों का प्रोग्राम चालू था ये गीत खत्म हुआ तुरंत मैंने वो दीदी से बोला कि ये गीत मुझे आप सेंड कीजिए <laughs> मैंने ले लिया गीत पाँच छः दिन के बाद मैंने हमारी जो प्रेयर होती है असेंबली <laughs> तो सबसे पहले मैं हमारे यहाँ क्या है असम्बली बहुत सिस्टम से होता है <laughs> क्योंकि मुझे अल तो फल्त पसंद नहीं है जो कुछ होना चाहिए सिस्टम से होना चाहिए सही बात और स्कूल है विद्या का मंदिर है बच्चों को भी डिसिप्लिन से प्रार्थना में करवाता था हम दोनों बराबर तो मैं सबसे पहले क्या है वो साउंड सिस्टम में पहले ये गीत कर रखा दोनों स्कूल में इंग्लिश मीडियम गुजराती मीडियम में क्योंकि हजबेंड वाइफ दोनों है जब तो फिर भेदभाव का कोई सवाल है और काम भी अच्छा होता है तो मैं बच्चों को बोलता हूं कि पहले ये गीत बजेगा आपको पूरा ध्यान में बैठना है बराबर ये गीत समाप्त होगा बाद में हमारा जो रेगुलर प्रेयर है प्रेयर है भजन है धुन है वो हम स्टार्ट करेंगे तो माहौल इतना बदल गया कि सभी लोग जो भी अधिकारी आते थे पेरेंट्स सुनते थे वो बताते थे, थे कि आपकी प्रेयर सचमुच में बहुत ही अच्छी दूसरी स्कूल के पीछे ये तो बताए थी आप वो प्रेयर हम कायम के लिए सुनते थे प्रेम से बस दो घड़ी बात बहुत <laughs> चलिए वीरेंद्र जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपको और चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में जहाँ पर आपने एक्सपीरियंस सुना और मुझे लगता है कि अगर आप भी एजुकेशन फील्ड में हैं तो इस तरह का कोई छोटा छोटा इनिशिएटिव आप ज़रूर कीजिए sure, sure. प्रार्थना yeah. में अगर ब्रह्म कुमारी को कोई प्रार्थना या गीत आप चलाते हैं तो yeah. उससे मन जो है एकाग्र हो जाता है ध्यान लगता है बच्चों को अच्छा लगता है तो इस तरह की जो चीज़ें हैं हमें इनिशियेटिव लेके एक विधिवत अगर आप सवेरे आते ही बचे प्रार्थना सभा में अगर इस तरह की अच्छी चीज़ें उनको मिल जाता है तो कहते हैं सवेरे का जो है अच्छा खुराक ही उसके लिए हेल्थ के लिए अच्छा रहता है तो ये हमारी प्रार्थना भी हमारे मन को ताकत देती है शक्ति देती है तो इस तरह के काम कीजिएगा आप तो चलिए फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ वीरेंद्र जी को बहुत बहुत मंगल कामनाएँ है करते हैं और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें और सबको जो है अपना अनुभव सुनाकर उन्हें भी प्रेरित करते रहें आगे बढ़ाते रहें ऐसी शुभ के साथ चलिए मित्रों फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में और मैं चाहूँगा कि आप अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें इन शुभ के साथ फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते हमा गणिसा जय हिंद जय ओम शांति बहुत बहुत धन्यवाद ओम शांति